कर्मयोग जो होना संभव नहीं।, नहीं है, है। क्यूँकी उसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया निख्या निख्या है और कर्म कर्मयोग का मूल है मिथ्या ज्ञान अकर्ता आत्मा को कर्ता मान लेना है जिसका फल के साथ संबंध नहीं उसका फल के साथ संबंध मान लेना ऐसा मिथ्या ज्ञान अब आगे देखेंगे जन्म पहले बताया था एक बार कि आत्मा जन्म आदि भाव विकारों से रही था बताया है ना कि आत्मा का जन्म नहीं होता मतलब उत्पत्ति नहीं होती और उसका विनाश नहीं होता परिणाम नहीं होता है ये सब बताया था तो भाव विकारों वाली वस्तु आत्मा को छोड़कर के जो अन्य अनात्मा अनात्म पदार्थ हैं वो कैसे हैं सठभाव विकार वाले हैं और जो सठभाव विकार वाले होते हैं उनमें क्रिया होती है भाव विकार होते हैं परिचिन्न में किसम होते हैं हम्म तो अब ध्यान जिसमे जन्म आदि विकार होंगे उस वस्तु में होगी क्रिया जिसमें क्या होगा जन्मदि विकार होंगे उस वस्तु में क्या होगी क्रिया क्रिया होगी क्योंकि ये विकार किसमें होते हैं परिचिन में परिचिन में विकार होंगे और विकार होने से क्रिया होगी जन्म आदि विकार जिसमें होंगे उसमें क्या होगी क्रिया आत्मा में जन्म आदि विकार नहीं होने के कारण उसमें क्रिया नहीं है लगाइए जन्म आदि सभी विकारों से, से रहित होने के कारण निष्क्रिया आत्मा को आत्मा निष्क्रिय क्यों है जन्म आदि सभी विकार कुल कितनी संख्या इनकी ठीक है जन्म आदि सभी विकारों से रहित होने के कारण आत्मा को जो आत्मत्व आत्म जानता है निष्क्रिया आत्मा को जो निष्क्रिया आत्मा को जो अपना स्वरूप जानता है निष्क्रिय आत्मा को जो अपना आत्मा को आत्मा से जानता है या आत्मा को से जानता है अब देखेंगे आगे पाठ य है यहाँ से होना चाहिए क्योंकि पहले यह आया है ना तो से मतलब उसका हाँ अब देखेंगे लगाएंगे सम्यक दर्शन अपात सम्यक दर्शन अपात से मिथ्या ज्ञानस्य तस् आत्मविधा सम्यक ज्ञान के द्वारा अपास्तम मिथ्या यस्ते अपास्तिकर होता है ज्ञान ज्ञान के द्वारा जिसका मिथ्या हो गया है वो कौन होगा तो आत्मज्ञानी की समय ज्ञान के द्वारा निवृत हुए मिथ्या ज्ञान वाले आत्मज्ञानी की लग जाएगा हाँ उसका मिथ्या ज्ञान किससे निवृत हुआ है सम्यक दर्शन से हा, हाँ? हा, हा। तो किसका निवृत्त हुआ है मिथ्या ज्ञान ठीक है की सम्यक दर्शन ऐसी निवृत्त हुए का निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति निष्क्रिय आत्मस्वरूप में हाँ उसकी स्थिति किसमें आत्मस्वरूप में मतलब क्या है कि विष्वियों में चित्त का न जाना ही क्या है आत्मस्वरूप में स्थित होना है विषयों में चित्त न जाए सुवस्था न हो तो अवस्था भी ना हो चित्त न जाए तो उसको क्या कहते हैं है है ना इन्होने किम रूप, रूप आ, बताया निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूपया तो अब ध्यान देना निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप सर्वकर्म संन्यास को कहकर दुबारा लगाएंगे जन्म आदि सभी विकारों से रहित होने के कारण निष्क्रिय आत्मा को जो के आत्म जानता है द्वारा निवृत्त हुए का निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप सर्वकर्म संस को कहकर सर्वकर्म संस को कहकर आगे की पंक्ति लगाने के लिए ऐसा करेंगे जो आगे आ रहा है ना वहाँ यस्मात लिखा है ना तो पहले यस्मात का अन्वय करेंगे तो आगे बार अन्वय किसके करेंगे यस्मात का मतलब क्योंकि अब जब हम अन्वय क्रम से पढ़ रहे हैं यस्मात यह शास्त्रे तत्र, तत्र तत्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश समय ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार विरोधाद से पूरा आत्म से कर्म क्योंकि इस गीता इस शास्त्र में तत्र, तत्र से वही लेना है आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश क्योंकि इस गीता शास्त्र में आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप के निरूपक के प्रकरणों में निरूपण कर निरूपण करने वाला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 समय ज्ञान है और रज्जु को सर्व जानना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है कि जैसे पलायन ये सब किसके कार्य हैं मिथ्या ज्ञान के कार्य हैं है। तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य ये समय ज्ञान के होने पर रहेगा रज्जु का रज्जु जानना ये सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य होगा क्यों क्योंकि इन दोनों में क्या है विरोध है ना? इन दोनों में क्या है, है। किसमें समय ज्ञान का किससे विरोध है और उसके सम्यक ज्ञान का विरोध है और मिथ्या ज्ञान के कार्य से विरोध है तो कौन की लगाएंगे सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध होने के कारण है विरोध होने के कारण अच्छा अब लगाएंगे ऊपर ये विरोध होने के कारण है। से उससे विपरीत किससे विपरीत जो इसके ऊपर आया था ना निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप सर्वकर्म संस ये था ना निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या था सर्वकर्म संस तो सर्वकर्म संस तो कर्म संन्यास से विपरीत क्या है कर्मयोग तो विपरीत कौन है न कर्म संस से विपरीत है कर्मयोग तद विपरीत है और आगे कुछ दूर पे क्या लिखा है कर्म योग उससे विपरीत क्या है कर्म योग अब उसके विशेषण देखेंगे वो तो क्या विशेषण है मैं करता हूँ इस प्रकार क्या होता है कर्तृत्व अभिमान होता है कर्ता होने पर भी अज्ञान से व्यक्ति अपनी आत्मा को करता मान लेता है तो जो कर्तविमान कर्तविमान का मूल क्या होता है मिथ्या ज्ञान क्या होता है हाँ मिथ्या ज्ञान के कारण क्या होता है कर्तृत्व विमान होता है बेगो आत्मा समझना मिथ्या ज्ञान है आत्मा समझना क्या है और ये मिथ्या ज्ञान किसका मूल है कर्तृत्व विमान का मिथ्या ज्ञान मूलक मतलब मिथ्या ज्ञान मूल है जिसका कर्तवि का तो कहेंगे मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तित्व विमान पूर्वक कर्तृत्व विमान हाँ कर्तविमान पूर्व में है जिसके तो कर्तविमान पूर्व में होने पर निश्चित आत्मस्वरूप में स्थिति होगी तो क्या होगा सत्र आत्म तो स्वरूप में स्थिति सत्र स्वरूप तो में ध्यान देना आत्मा में क्रिया नहीं है लेकिन उसमें क्रिया का आरोप करता है व्यक्ति क्या करता है क्रिया का मैं चलता हूँ मैं बैठा हूँ मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ सोता हूँ कोई क्रिया आत्मा में नहीं है उसमें क्रिया का क्या करता है आरोप तो आरोपित क्रिया को लेकर के उसको शक्रिय कहा गया है वो का क्रिया नहीं तो सत्र आत्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या है कर्मयोग त्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या है हाँ मतलब क्या है कि आत्मा को क्रियावान समझना आत्मा को क्रियावान यह मतलब है तो कर्मयोग कर... के फिर अभाव प्रतिपादन प्रतिपादे कर्मयोग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है कर्मयोग के अभाव का प्रतिपादन अब ध्यान देना और इसको दोबारा बताते हैं कहा प्रतिपादन किया जाता है तो आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश शास्त्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश यहाँ प्रतिपादन किया जाता है यहाँ पर <det> क्या किया जाता है, है? क्या किया जाता है यहाँ पर अरे आत्मस्वरूप निरूपण स्थानों में आत्मस्वरूप के निरूप के स्थानों में किसका प्रतिपादन किया जाता है कर्मयोग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है नुकी सम्यक ज्ञान अच्छा सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध है अच्छा तो ध्यान देंगे की मिथ्या ज्ञान का ही कार्य क्या है कर्म योग मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है कर्म योग है क्योंकि बाई फेस पर था ना विपरीय ज्ञान मूल से कर्म योग मूलत कर्मयोग फेस पर कर नीचे था ना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 उससे के उससे विपरीत किसरी कर्म योग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है लग जाएगा जस्मात को पहले लगाए ना ही शास्त्री की लग जाएगा जस्मात्थ इस कारण से आत्मज्ञानी के मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने से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 है कि उसको सम्यक ज्ञान हो गया है ना सम्यक ज्ञान हो गया इसलिए मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता है कर्म कर्मयोग संभव नहीं है इति इति युक्तम युक्तम यह कहना उचित होता है इति उत्तम इति अथवा इति कथनम युक्तम सियात या कथन युक्त होता है अब ये बाय पेज पर था ना विपरीय ज्ञान मूलक से कर्म जो कैसा संभव उसको बताया है मिथ्या ज्ञान उसी को ना क्या है ना, कि आत्म आया है ना? तो उसको लेकर पुनः प्रश्न हो रहा है के, के पुनः आत्मस्वरूप का पुनः आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाले किन किन स्थानों में या किन किन प्रकरणों में आत्मस्वरूप का अनुरूपण करने वाले किन किन प्रकरणों में आत्मज्ञानी के लिए कर्मों के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है पुनः आत्मस्वरूप हा? का अनुरूप करने वाले किन किन प्रकरणों में आत्म के लिए कर्म के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है ये ऊपर आया था ना ये कर्म योग प्रतिपादे आया है ना अच्छा तो वही प्रश्न किया गया की किन प्रकरणों में अत उच्चते यहाँ कहा जाता है वो प्रश्न था या उत्तर हो गया अविनाशी तु इति प्रकृत अविनाशी तु तटवि इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके या एनम वेतरम नित्यम इत्यादि वाक्यों में इत्यादि वाक्यों में, में स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर या इत्यादि वाक्यों में वहाँ वहाँ आत्मज्ञानी के लिए कर्म का अभाव कहा जाता है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 आत्मस्वरूप के अनुरूप करने वाले प्रकरणों में कर्मयोग का अभाव है इसलिए आत्मज्ञानी के लिए कर्म के कर्मयोग के अभाव का प्रस्पादन किया जाता है या जा आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग का अभाव है यही है ना? तो यहाँ इसके विपरीत पूर्व पक्षी कह रहा है की आत्मस्वरूप के अनुरूप करने वाले प्रकरणों में कर्मयोग भी कहा जाता है क्या कहा जाता है तो फिर क्या मानना चाहिए के लिए कर्मयोग है ऐसा वो पक्षी कह रहा है, ननुचा, ननुचा संका, का है च्या, च्या पर संका है क्या ननु पर अब क्या संका है देखना आत्मस्वरूप निरूपण तत् तत्र, तत्र कर्मयोग्य आत्मस्वरूप के अनुरूप प्रकरणों में आत्मस्वरूप के अनुरूप प्रकरणों में उन उन स्थानों पर कर्मयोग का भी प्रतिपादन किया जाता है लग गया आत्मस्वरूप के निरूपण करने वाले प्रकरणों में उन उन, उन स्थानों पर कर्मयोग का भी प्रतिपादन किया ही जाता है यो लगा है ना किया ही जाता है तब यथा हुआ जैसे तो आत्मस्वरूप के निरूपण करने वाले प्रकरणों में कर्मयोग कहाँ कहा जा रहा है बताया गया ये पहले से विपरीत है ना पहले के क्या था आत्मस्व निपण प्रकरण में कर्मयोग का अभाव और यहाँ कर्मयोग है ठीक है यथा दशमाघ युद्ध सुभा इत्यादि में स्वधर्मोचावेक्ष है कि कर्म योगा कर्मयोग्य थे ठीक है न हाँ प्रकरण है इसमें कर्म योग का भी प्रतिपादन किया जाता है ऐसा लगायेंगे इसको यथा तस्माद् युद्धस्व भारत स्वधर्मो पीछाक्ष कर्मण एव अधिकारस्त आत्मस्वरूप अनुरूपण प्रदेश तत्र तत्र कर्म योगी हाँ प्रतिपाद्य के लगा लेंगे अच्छा अच्छा और इस कारण है, तो इससे कि देखो जो पूर्व पक्षी ने कहा इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मज्ञानी के लिए क्या है हाँ। तो फिर जो सिद्धांती क्या मानता है आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग नहीं है तो पूर्व पक्षी बोलेगा कैसे कर्म आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग का भाव हो सकता है यहाँ तो भगवान ने आत्मस्वरूप के अनुरूप प्रकरणों में कर्मयोग के लिया है क्या आता और अत करते कारण आता और इस कारण से आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग कैसे असंभव हो सकता है या आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग की असम्भावना कैसे थि हो सकती है लग गया तो अब जो है ना इस पर सिद्धांती उत्तर देता है अत उचित यहाँ कहा जाता है क्या कि सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से तो आत्मा का जिसको सम्यक ज्ञान हो गया उसको मिथ्या ज्ञान रहेगा तो मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है कर्मयोग भी नहीं होगा कर्मयोग का भाव हो जाएगा आत्मा का समय ज्ञान हो गया तो उसके पास मिथ्या ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान का कार्य कर्मयोग भी नहीं हो सकता है ऐसा उत्तर दिया अब देखेंगे ये हाँ ये तो ये शब्द तो कई बार आ गया ना ऊपर भी आया है समय ज्ञान आगे देखेंगे जैसा चलो सीधे इसको पढ़ लो ज्ञान योग नाम ज्ञान योगे संख्या नाम इस, इसी अर्थ है इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा आत्म तत्व आत्मसत्व इस वचन के द्वारा आत्म तत्व संख्या नाम आत्म तत्व को जानने वाले सांख्योगियों की आत्म तत्व को जानने वाले सांख्योगियों की निष्क्रिय स्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या है ज्ञान योग निष्ठा निष्क्रिय आत्म स्वरूप में स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा को ज्ञान योग निष्ठा को अनात्मविद करोग्ठा तो पृथक करना आते अज्ञानी के द्वारा की गयी कर्मयोग निष्ठा से पृथक किया गया है देखो दोबारा देखेंगे पहले मैं अनवेद कर्म से पढ़ता हूँ ज्ञान योगेन संख्या नाम आत्म तत्व संख्या पृथक करना ज्ञान योगेन संख्या नाम इस वचन के द्वारा आत्मतत्त्व को जानने वाले सांख्य योगियों की निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा से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 और कर्म योग निष्ठा किसके द्वारा की जाती है अच्छा और निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप जो ज्ञान योग निष्ठा है वो किसकी है आगे तो वाले ठीक है प्रखत्त किया गया तो इसका मतलब है कि दोनों के अधिकारी अलग अलग हैं अच्छा ठीक है यहाँ देखेंगे यहाँ क्या शब्द है निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा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 निष्क्रिया में स्थिति और ज्ञान योग निष्ठा ये पर्याय बन गए पर्याय बन गया ना यहाँ पर सभी जगह एक अर्थों में शब्द नहीं आएंगे इस प्रकरण में एक अर्थों में प्रयोग किया, पर। पर किया है लगाइए कृत कृत्य होने के कारण कृत कृत्य व्यक्ति कब होता है जब उसको कुछ करना बाकी न रहे कुछ करना शेषा न रहे सब कहते हैं कृतकृत हो गया कहते हैं कृत्य कृत्य कृत्रिम एन क्या कृत्यम कृत्यम करते कार्य कृत्यम कृतम एन कार्य को कर लिया है जिसने उसे क्या कहते हैं कृतकृत्यवेग्न अब कृतकृत होने के कारण जिस कृतकृत्य होने के कारण आत्मज्ञानी के लिए पृचकृत होने के कारण आत्मज्ञानी के अन्य प्रयोजन का अभाव है होने आत्म के कारण आत्मज्ञानी के अन्न प्रयोजन का अभाव है जिस जो व्यक्ति पुरस्कृत नहीं होता है उससे बहुत से प्रयोजन शेष रहते हैं आपको क्या करना है अभी क्या चाहिए हमको अमुक वस्तु चाहिए अमुक वस्तु चाहिए जो पुरस्कृत हो गया वो कुछ चाहेगा तो पुरस्कृत होने के कारण आत्मज्ञानी के अन्न प्रयोजन का अभाव है तब से कार्य में देते है ये गीता माया है ना आगे आएगा आ, आ चुका है तस् कार्य में नत्म तत्ववेदता के लिए कोई कार्य नहीं होता है इस चा में पहले करेंगे इस प्रकार आत्म तत्ववेदता के लिए अन्य कर्तव्य का अभाव कहा गया है अन्य कर्तव्य का हाँ वचनात्ते कथनाथ कर की कर्तव्यंतर का अभाव कहा गया है कर्तव्यंतर मतलब अन्य कर्तव्य अन्य जन्म की जन्मांतर हम अन्य जन्म को क्या कहते हैं जन्मांतर तो अन्य कर्तव्य को क्या कहेंगे कर्तव्यांतर क्या तस् कार्य न भी देते इस प्रकार आत्म तत्व तत्वे के लिए अन्य कर्तव्य के अभाव का कथन किया गया है और कहते है न ना कर्म नाम अनारंभात निष्कर्म निष्कर्मी तो यहाँ पर क्या है कि कर्मों का आरंभ करना अनिवार्य बताया ना आत्मज्ञान के लिए और सन्यास तू महावाह दुखम वाकू ऐसा लगाएंगे यहाँ पर न ना कर्म नाम क्या क्या कन्म कर लेना न ना कर्म नाम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 ज्ञान योग होगा या कहे आत्मज्ञान होगा ज्ञान योग होगा अथवा कहिए ज्ञान तो आत्मा का ही होता है ना ज्ञान योग में जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है ठीक है तो आत्मज्ञान के साधन रूप से कर्म योग का विधान किया गया है आत्मज्ञान अंगत्व कर आत्मज्ञान साधनत्वन आत्म ज्ञान साधन, के साधन रूप से कर्मयोग का विधान किया गया है योगा रूढ़ से तह ये आगे आएगा योग योगा रूढ़ उसी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए सम कारण है जो योग में आरूढ़ हो चुका है उसके लिए कर्म कारण नहीं है बल्कि क्या कारण सम उसको तो इंद्री निग्रह ही करना है मन का कर संयम करना है अब और कोई कर्म नहीं करते हैं सबसे पहले क्या श्लोक के आर भी पहले क्या योगा समय कारण मुच्चित है योग में आरूढ़ व्यक्ति के लिए सम कारण है और कोई कर्म कारण नहीं है इसी अनेल का अर्थ इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुए समय ज्ञान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 को कर्म योग निष्ठा से अलग किया गया है उसमें सब हेतु है शारीरम है। hmm. हाँ। केवल कर्म कुरुन नोटिषम केवल जीवन निर्वाह के लिए कर्म करते हुए वो किल को प्राप्त नहीं होता है पाप को प्राप्त नहीं होता है यहाँ भी क्या कम पहले शारीरम केवल कर्म करूमन नापिनोट किल विषम इस प्रकार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 शरीर स्थिति के कारण कर्मों से अतिरिक्त कर्मों का निवारण किया गया है इसका मतलब भी ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है या ज्ञान योग्य निष्ठा से कर्म योग्य निष्ठा अलग है कर्म ते ते। तो है कर्म कर्म योग योग है नहीं? कहा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 नयू किंचित करो मीति युक्तो मन तत्वित तत्वता क्या मानता है कि मैं कुछ ये अभी आएगा आगे, तो आगे।, आगे... आगे... आगे तो आ चुका आएगा नये किंचित करो मी थी युक्तो मन तत्वित तत्वता ऐसा मानता है की किंचित करो ये होना कि मैं कुछ करता ही हाँ मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा मानता है ये बहुत भाव है ये क्या करना पहले करेंगे क्या नये किंचित करो मी थी युक्तोमन तत्वित इतनी अनेल अर्थ है इस वचन के द्वारा शरीर स्थिति मात्र के लिए होने वाले या शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले दर्शन श्रवण आदि कर्मों में भी यहाँ अपनी कन्वय शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले अब यदि बिल्कुल नहीं देखेंगे तो रास्ता नहीं दिखाई देगा कहीं गिर जाएगा आदमी इधर उधर तो कुछ देखना भी पड़ेगा और तो कुछ बात सुननी भी पड़ेगी व्यवहार के लिए शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले दर्शन श्रवण आदि से तो भिक्षा भोग दर्शन श्रवण आदि कर्मों में भी इन कर्मों में भी अधिक कर्म तो करना नहीं है शरीर इसकी मात्र के लिए जो है वही है इन कर्मों में भी आत्म आत्म या यथार्थ विदाह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले के लिए करोम प्रत्यक्ष करोम बुद्धि करो मिति करोम बुद्धि कैसे होती है ये, ये, ये, कर, ये करती तो अभिमान है ना ये क्या ये मैं करता हूँ इस भाव को क्या कहते हैं करती तो अभिमान तो करो इस प्रत्यय को समाहित चित्त होने के कारण सदा न करने का उपदेश दिया गया है सदा साथ सदा न करने का उपदेश दिया गया है किसे सदा नहीं करना है करोमी ये प्रत्यय प्रत्येक बुद्धि या वृत्ति करोमी में इस बुद्धि को सदा न करने का उपदेश दिया गया है कैसे करें समाहित चित्त मतलब एकाग्र चित्त के द्वारा या एकाग्र चित्त होने के कारण क्या कहेंगे एकाग्र चित होने के कारण या एकाग्रशित होने से सदा न करने का उपदेश दिया गया है क्या नहीं करना है नहीं। करोमी ये भाव करोमी ये बुद्धि किसको नहीं करना है हम ये ये प्रत्येक कौन नहीं करेगा आत्मया था आत्मा के आधार स्वरूप को जानने वाला किन में नहीं करना है ये भाव किन में नहीं करना है दर्शन श्रवण आदि कर्मों में भी जो शरीर से मात्र के लिए कर्म किए जाने वाले उनमें भी ये भाव नहीं करना है उनमें भी ये भाव नहीं करना है ये प्रत्यय नहीं करना है ऐसा जो अनिवार्य कर्म है उनमें भी मैं अहम करूंगी ही ये प्रत्यय नहीं आना चाहिए पंक्ति लगाएंगे नहीं किसित करोगी युक्तो मन्य तत्वित क्या कर्म फैल चाह नय कि करोगी युक्तो मन्य तत्वित इस अने शरीर से भी मात्र श्रवण आदि कर्मसू अपनी इस वचन के द्वारा सरी स्थिति के लिए किए जाने वाले दर्शन आदि कर्मों में भी आत्मा के अठारह रूप को जानने वाले के लिए करता हूँ इस बुद्धि को एकाग्रचित्त होने के कारण सदा न करने का उपदेश दिया गया है या एकाग्रचित्त के द्वारा सदा न करने का उपदेश दिया गया है अच्छा ये तो हटाना चाहिए ऐसे सत्य हो तो उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए कुछ कर रहे हैं मन में भाव आया मैं कर रहा हूँ भाव नहीं आना चाहिए विचार से उसको हटा सकते हैं भाव कैसे समय का भाव आया मैं करता हूँ हटा देना चाहिए आत्म तत्व विधा है आत्म तत्ववेदता के लिए आत्मतत्ववेदता के लिए आत्मसत्ववेदता के द्वारा सम्यक दर्शन से ये सब पंचम हो गया ना अच्छा इससे यशनाथ को पहले ले लो यशनाथ करते क्योंकि ये तो प्रश्न ये उत्तर हो गया जो प्रश्न था ना तो, तो सभी उसके उत्तर थे यशमात इस वाक्य की समाप्ति में को पहले ले लीजिए क्योंकि आत्म तत्व ज्ञानी के द्वारा आत्म तत्व व्यक्ता के द्वारा सम्यक दर्शन से विरुद्ध सम्यक ज्ञान से विरुद्ध मिथ्या ज्ञान मूल के कर्म योग स्वप्न में भी संभव नहीं हो सकता है आत्मसत्वेदता के द्वारा स्वप्न अभी कर्म योगा स्वप्न में भी कर्मयोग संभव नहीं हो सकता है आत्मसतव्यता के द्वारा कर्म योग में भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये कर्म योग कैसा है समय दर्शन ऐसी जुरुद्ध है और ज्ञानी कैसा होता है समय दर्शन वाला होता है तो समय दर्शन से कर्म योग होगा और कर्म योग का मूल क्या है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान हेतु मिथ्या ज्ञान हेतु है जिसका किसका कर्मयोग का तो कर्मयोग को कहेंगे मिथ्या ज्ञान हेतु या मिथ्या ज्ञान मूलक पंक्ति लगेगी क्यूँकी आत्म तत्वता के द्वारा संयक ज्ञान के विरुद्ध मिथ्या ज्ञान संभव नहीं हो सकता है स्मारत से है उस कारण से। तो था ना? भले से प्यार था क्यूँकी नहीं होता है जिस कारण से ऐसी यशमात होता है क्योंकि अथवा तो तस्मात कर्थ कर लेना इसलिए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 हाँ तो वही बात यहाँ पर आ गई तस्मात कर इसलिए अज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म और कर्म और योग से ही करतु का कर्मसन्याचन सं कर्मयोग और तो दोनों को कर कहा है ना भगवान ने तो निश्रेयस करत्व वचन इसका मतलब है निश्रेयसत्व का कथन निश्रेयस करत्व का कथन किसके निःश्रेयस्कृत का कथन संन्यास और किसके द्वारा किए जाने वाले संन्यास इसका इसलिए अज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले संन्यास और कर्मयोग से ही निश्रेयस्कत्व का कथन निश्रेयस करत्व का कथन तो ज्ञानी तो दोनों को नहीं कर पाएगा तो अज्ञानी के लिए ही गया कथन क्या तदियात कर्म संन्यासात और अज्ञानी के कर्म सन्यास की अपेक्षा और अज्ञानी के कर्म सन्यास की आप बताइए ये सन्यास सन्यासा कर्मयोग करो हो तो किसका सन्यास और किसका कर्म योग ये दोनों निःश्रेयस्कर है अच्छा यही माना गया ना तो ज्ञानी के लिए तो कर्म है ही नहीं तो जिसके लिए दोनों है उसके लिए तो दोनों निःश्रेयस्कर हो गया अब कयोस्त कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशेषित है यहाँ कर्म संन्यास किसकी विशेषता बताई गई कर्म योग की यहाँ श्रेष्ठ किसको बताया गया अच्छा शास्त्रों में मुक्ति का साधन दो ज्ञान बताया गया है इसलिए ज्ञानी का जो कर्म संन्यास है ज्ञानी का जो कर्म संन्यास तो बताइए यहाँ जो ज्ञानी का जो कर्म संन्यास है तो ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास बड़ा है की कर्मयोग बड़ा है अपनी बुद्धि से बोलो कर्म कर्म संस कर्मयोग तो कर ही नहीं पाएगा ज्ञानी के लिए तो कर्म सन्यासी बड़ा है लेकिन जो भगवान ने कहा है कि कर्म सन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है तो किसके लिए अज्ञानी आगे, के लिए कि अज्ञानी भी क्या सोच सकता है कि हम भी कर्म सन्यास कर दें सोच सकता है ना विचार तो कर ही सकता है कि हम कर्म सन्यास कर दें और उसका कर्म सन्यास सहा है क्या तो इसलिए उसके लिए क्या श्रेष्ठ है यही मतलब है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 जहाँ पंक्ति समाप्त हो रही है वहाँ देखो फिर बीच की बात फिर बता देंगे और अज्ञानी के कर्म सन्यास से अज्ञानी के कर्म, कर्म, कर्म सन्यास से उसके कर्म कर्मयोग की उसके कर्म कर्मयोग की विशेषता का कथन किया गया है अज्ञानी के कर्म सन्यास से उसके कर्म कर्मयोग की विशेषता का कथन किया गया है बात सोच आई क्यों किया गया है तो बीच में आइए कि पूर्वोक्त आत्मविध कर्तरी के पूर्व में कहे गए आत्मविवेक्ता के द्वारा किए गए सर्व कर्म संस से विलक्षण विलक्षणा कि विलक्षण अच्छा हूँ की आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया सर्व कर्म संन्यास कैसा होगा हाँ मतलब अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास से विलक्षण हो जाएगा ना कि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए सर्व कर्म संस से विलक्षण बता रहा हूँ मैं सभी शब्दों को बताऊंगा है कि कर्तृत्व विज्ञान होने पर मतलब विज्ञान कर्तवि सकी ऐसा यहाँ जोड़ लेना कि कर्तृत्व विज्ञान कर्तविज्ञान से युक्त होने के कारण कर्तृत्व विज्ञान से युक्त तो होने के कारण है ध्यान देंगे आप बात यह है ना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 आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया क्या सर्वकर्म संन्यास उससे विलक्षण का संन्या समझना और अज्ञानी के से संसदी का दोनों के लक्षण एक दूसरे से थे। थे। तो पूर्व में कहे गए आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए सर्वकर्म संन्यास से विलक्षण सर्वकर्म संन्यास से विलक्षण अच्छा और कर्कृत विज्ञानी सती कर्तृत्व विज्ञान होने पर या कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने पर कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने पर ध्यान देना जो ये सोचेगा ना अज्ञानी कि मैं सर्वकर्म सन्यास कर तो अज्ञानी जब ये सोचता है तो उसको तो कर्तव्य का ज्ञान है कि नहीं कि मैं सन्यास करूंगा है ना तो कर्तविज्ञान से युक्त होने के कारण कर्म के एक देश को विषय करने से कर्म को कर्म के एक देश को विषय करने से कर्म का एक देश क्या है कर्तृत्व ज्ञान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 मैं बता रहा हूँ कि कर्म के एक देश से संबंध रख रहा है ना अज्ञानी का संन्यास उसका कर्म से बिल्कुल संबंध नहीं रखता अज्ञानी का संयास से और ये नियम आदि के सहित है मतलब इसको यम का पालन करना है तो इसको यम नियम आदि से इस यम नियम आदि के सहित होने के कारण करना कठिन है इसको करना कठिन है कर्म संन्यास को किसको करना कठिन है अच्छा और इस व्यक्ति को कर्म संन्यास करना कठिन है और कर्म योग करना क्या है सरल है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 अच्छा ये तो ये ध्यान देना ये सर्वकर्म संन्यास है ना वही निष्क्रियात्म स्वरूप में स्थिति वही लेना है है ना निष्क्रियात्म रूप में स्थिति है आत्मज्ञान निष्ठा है ज्ञान योग निष्ठा का ये या निष्क्रियात्म रूप में स्थिति तो ये वही लेना है यहाँ पर अच्छा क्योंकि उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं है ना उसके सर्वकर्म संन्यास इसमें है अब देखना की इसमें आत्मृत कर्तृत्व सर्वकर्म संन्यास क्या है ठीक तो है उससे विलक्षण है इसका पंक्ति अब आप देखेंगे इसको कैसे अंद में बैठाऊ में विलक्षण कर्तिक विज्ञानी सती अच्छा ठीक है लग जाएगा लगा देता हूँ कंपी तस्मात कर इस कारण है या इसलिए इसलिए ये जो पंचमेंत पद है ना जैसे पूर्वोक आत्मविद कर्तृक सर्वकर्म संस वक्षणार्थ ये पंचमेंट है ना और कर्मय देश विषयात ये भी क्या है पंचमेंत है ना और दूर क्या, क्या है ये पंचमेंट है ना इन सब का संबंध किसके साथ है कर्म संन्यास के साथ किसके साथ है कर्म साथ और उस अनात्मज्ञानी या उस अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की कोई विशेषता का कथन किया गया है ठीक है क्यों किया गया है देखेंगे बीच में कि पूर्वोक्त पूर्व में कहे गए आत्म ज्ञानी के द्वारा किए गए सर्वकर्म संन्यास के विलक्षण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 और नियम से युक्त होने के कारण उसको करना कठिन होने से किसको हाँ अब पंक्ति लगाएंगे फैलेज को एक बार मैं पढ़े रहता हूँ बोले देता हूँ इसलिए अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग की निश्रेयस्कर कथन निस्कृत का कथन तथा अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा क्या याद कर्म संसात अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग से कर्मयोगत्व विधानम कर्मयोग की विशेषता का कथन किया गया है क्यों तो बीच में आइए क्योंकि पूर्व में पूर्व क्योंकि ऐसा जोड़ देना क्योंकि ये अज्ञानी का कर्म संन्यास पूर्व में कहे गए आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास के विलक्षण होने के कारण तथा कर्तविज्ञान से युक्त होने के कारण ही कर्तृत विज्ञान सतीय कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने के कारण ही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 ये विशेषण है किसका कर्म संन्यास का हम्म ये विलक्षण है ये हो गया ना ये कर्म संन्यास का ये, ये हो गया विशेषण है ये विलक्षण है और कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने के कारण ये कर्म के एक देश को विषय कर रहा है या कर्म के एक देश से संबंध कर रहा है और नियम नियम आदि से सही होने के कारण क्या इसका अनुष्ठान करना कठिन है तो, तो, तो मुख्य बात है कि इसका अनुष्ठान करना कठिन है इसलिए क्या इसके लिए क्या श्रेष्ठ हो जाएगा तो कर्म योग श्रेष्ठता का कठन किया गया है और शेष कल पूछ लेना असुविधा हो तो ओम पूर्णमरा पूर्णमीम पूर्णा पूर्णमृष पूर्णसा पूर्णमालाया पूर्णम